तत्व समझने में समस्या हमने ज्ञान का प्रसंग उठाने के लिए सिनेमा के पर्दे को दृष्टांत बनाकर यह बात कही थी कि अंधकार एवं चित्र रहित दशा में पर्दे को समझना है किंतु चित्र चलते हुए समझना कठिन है उसी तरह स्वरूप के विषय में भी है जो दिखता है वह बुद्धि का विषय है अब बुद्धि का विषय जो भी बनेगा वह इलम हो जाएगा बड़ी भारी समस्या है पर यदि एक बार प्रकाश अवस्था में चित्र रहित अवस्था में पर्दे का दर्शन आप बालक को करा दें तो उसको अंधकार में भी पर्दा दिखेगा और चित्र में भी पर्दा दिखेगा उसको पर्दे के विषय में कोई संशय नहीं होगा इसी प्रकार एक बार आपकी बुद्धि इस विक्षेप दशा चित्रदशा को छोड़ करके और आवरण दशा अर्थात अंधकार दशा को भी छोड़ करके उस परमात्म पर्दे का साक्षात्कार कर ले तो सुषुप्ति जागृत और स्वप्न में भी आपको उसी का ज्ञान रहेगा उससे भी यहाँ कठिनता है वहाँ तो इदम है पर्दा इसलिए लाइट जलने पर चित्र गायब हो गया पर्दे का भान हो गया फिर अंधकार करके फिल्म के माध्यम से जब चित्र फेंकेंगे तो पता लग जाएगा कि पर्दे पर ही सब दिख रहा है लेकिन यहाँ एक बड़ी भारी समस्या है परमात्मा यह नहीं हो सकता है परमात्मा स्वरूप भूत है तो यहाँ कैसे दिखाया जाए यह समस्या है जैसे एक दृष्टान से समझिए सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा से जगत प्रकाशित होता है जिससे भूमि प्रकाशित हो रही है वह प्रकाश सूर्य का है लेकिन सूर्य से भिन्न करके दिखाई दे रहा है ठीक इसी प्रकार जो सूर्य रूप परमेश्वर प्रकाश है वह सूर्य परमेश्वर प्रकाश ही मन में दिखाई दे रहा है सूर्यात्मा जगत चंद्रमा मनसो जाता यहाँ व्यष्टि में आपका मन चंद्रमा है और परमात्मा सूर्य है परमात्मा सूर्य के प्रकाश को मन गृहित कर रहा है और गृहित करके जगत को प्रकाशित कर रहा है इसलिए आपको यह प्रकाश परमात्मा से भिन्न मालूम होता है पर यहाँ जो चैतन्य प्रकाश है वह मूल प्रकाश परमात्मा से भिन्न नहीं है वही प्रकाश है पर मन के माध्यम से विशिष्ट मालूम हो रहा है मन के माध्यम से परिच्छिन मालूम हो रहा है और उसी प्रकाश से जगत प्रकाशित हो रहा है अपने यहाँ अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है उस दिन सूर्य और चंद्रमा एक राशि पर आ जाते हैं उस समय सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर आया है पर चंद्रमा का मुख जगत की तरफ न होकर सूर्य की तरफ हुआ जो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी को प्रकाशित करता था उसका मुख जब सूर्य की तरफ होगा उस प्रकाश से सूर्य नहीं प्रकाशित होगा पर उस प्रकाश को बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी वह उपलब्धि यह होगी वह अपने सूर्य स्वरूप के साथ एकीभूत हो जाएगा वही क्षण है कि जब चंद्रमा के प्रकाश को यह ज्ञान होगा कि मैं सूर्य हूँ और यह ज्ञान साक्षात होगा यही साक्षात अपरोक्ष है जहाँ पर आपकी बुद्धि कोई काम नहीं करेगी पर आपकी बुद्धि जिस समय स्वरूपाभिमुख हुई तो बुद्धि में प्रतिफलित प्रकाश उस समय मूल प्रकाश के साथ एकीभूत हो गया और एकीभूत हो करके एक अनुभूति उत्पन्न होगी वह अनुभूति ही चरम वृत्ति की अनुभूति है इसको वेदांत चरम वृत्ति कहता है वही चरम वृत्ति है वही ज्ञान की भूमिका है वह ज्ञान एक बार उत्पन्न होने के बाद कभी भी यह नहीं हो सकता कि जो विशिष्ट दिखाई दे रहा है यह मेरा स्वरूप है स्वरूप वही हमेशा रहेगा जो अमा पर्व में अनुभव हो गया बुद्ध से या चिदाभास से वह परमेश्वर प्रकाश नहीं प्रकाशित होगा परंतु एक स्थिति बनेगी जिस स्थिति को वेदांत समाधि कहता है उसमें आपकी सीमित बुद्धि बाधित हो जाएगी सीमित प्रकाश बाधित हो जाएगा एक ऐसा अनुभव उत्पन्न होगा जो आपको व्यापक कर देगा यही चैतन्य अनुभूति होगी और उसके बाद सीमित अहमता बाधित ही रहेगी यह कभी भी अस्तित्व लेकर के खड़ी नहीं हो सकती तात्पर्य यह है कि केवल बुद्धि का विषय बना करके जितना आप जान रहे हैं आप श्रद्धा हैं इसलिए मान रहे हैं उतने मात्र से काम नहीं होना है एक बार जीवन में यह स्थिति आनी ही चाहिए आने के बाद कोई भी समस्या आपके जीवन में शेष नहीं रहेगी क्योंकि जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों बाधित हैं और यदि बाधित नहीं प्रतीत होता है तो जीवन में अभी वह अवस्था उत्पन्न नहीं हुई यह बात ध्यान में रखनी चाहिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ यह भी है हमारे पास समझाने का साधन है वाणी और जिसको समझाना है वह शब्द का विषय नहीं है जो शब्द का विषय नहीं है वह शब्द का विषय हो जाए तो ईदम को हो जाएगा इदम है नहीं वह यह नहीं है वह तो आपका स्वरूप भूत है शब्द का विषय नहीं है और हम समझाएंगे शब्द से इसलिए जो लोग बहुत सावधान होंगे वे पकड़ लेंगे हमारा शब्द तो हमारा तो अनुभव है वही टिका रहेगा जिनकी सावधानी रहेगी वे इसको पकड़ लेंगे गोस्वामी जी इसी बात को कहते हैं सुनहु तात यह अकथ कहानी मानस कहा एक अकथ कहानी कहता हूं कहा अकथ है तो कैसे कहेंगे कहा जाय समुझा संस्कृत भाषा में यदि हम कहें तो अमिधा वाणी का विषय नहीं बनता है शब्द का वाच्य नहीं बनेगा पर शब्द का लक्ष्य बनेगा गोस्वामी जी कहते हैं यदि आप सावधान हैं तो हमारे इशारे से समझ लेंगे लेकिन वाणी का विषय नहीं बनेगा वाणी का विषय न बना करके समझना है आपको वाणी से जो अर्थ निकल रहा है उस अर्थ से जो वस्तु लक्षित हो रही है वह आपको टिकना है यदि अर्थ में ही आप टिक जाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे इसलिए गोस्वामी जी ने कहा समुझत बने न जाय व कहा यह बात आपकी समझ में नहीं आती वाणी से ही तो सब चीज कही जाती है ईश्वर अंश जीव हमने कहा ईश्वर का अंश जीव है आपने समझा ईश्वर का टुकड़ा जीव है अब ऐसा टुकड़ा होता रहे तो ईश्वर ही खत्म हो जाएगा शब्द का विषय नहीं बन सकता लेकिन आपको समझना शब्द से ही है गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर भी अविनाशी है जीव भी अविनाशी हैं इसलिए ईश्वर का टुकड़ा नहीं हो सकता जीव और यदि टुकड़ा हो तो ईश्वर भी विनाशी हो जाएगा जीव भी विनाशी हो जाएगा अब अंश कैसे होगा अंश को विषय में भाष्यकार भगवान ने बहुत विचार किया अंश नहीं है पर अंश कहे बिना समझाया भी नहीं जा सकता है मान लीजिए कि एक हजार घड़े हमने पानी भर के रख दिए अब एक सूर्य आपको लिखने लगे एक हजार जो सूर्य दिख रहे हैं वे हो गए अंश और उस अंश अन्ष से अंशी में कोई अंतर नहीं आ रहा है एक घड़े का सूर्य विचार करें कि मैं कौन हूँ तो इसकी खोज सूर्य तक जाएगी जब तक अपने सूर्य रूप को नहीं जान लेगा तब तक यह खोज समाप्त नहीं होगी जब वह अपने को घड़े का सूर्य मानता था तब भी वह वही सूर्य था दूसरा सूर्य नहीं था दूसरा सूर्य तो कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ पर घड़े में दिखा आपका स्थूल शरीर यही घड़ा है और इसमें सूक्ष्म शरीर मन है यही पानी है इसी में व्यापक चैतन्य का आभास पड़ रहा है और यही अंश है इसलिए जिस समय अंश प्रतीत हो रही है उस समय भी आप सूर्य रूप ही हैं मूल रूप से इसीलिए गोस्वामी जी अविनाशी जो ब्रह्म का लक्षण है वही लक्षण जीव में ला रहे हैं व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि मानस आपका स्वरूप यही है इसके बाद एक बड़ा भारी चमत्कार होगा उस चमत्कार की तरफ जरा आप ध्यान दीजिए जब सूर्य रूपता में आप पहुंचेंगे तभी सभी घड़ों में आप अपना रूप देखेंगे अनुभूति होगी आपको कि सभी घड़ों में मैं हूँ जब तक सूर्य रूपता को आप प्राप्त नहीं होंगे तब तक प्रत्येक घड़े का चेतन प्रत्येक घड़े में ही रहेगा लेकिन जिस समय सूर्य रूपता को प्राप्त हो जाएंगे तब उसके बाद आपकी अनुभूति होगी प्रत्येक घड़े में तो मैं ही, ही सूर्य होकर दिख रहा हूं और फिर जब प्रत्येक घड़े में आप अपना स्वरूप देखेंगे तो जैसे इस घड़े में आप अपना स्वरूप देखेंगे ऐसे ही उस घड़े में अपना स्वरूप देखेंगे इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा यदि अंतर है तो हम सूर्य रूपता को प्राप्त नहीं हुए सूर्य रूपता के प्राप्त होने के बाद अंतर हो ही नहीं सकता सभी घड़ों में यही त्म भाव है इसको उपनिषद सर्वात्म भाव कहते हैं ज्ञानी को जो यह अनुभव है निश्चय है यह अज्ञानी नहीं समझ सकते जब अज्ञानी सर्वात्म भाव को प्राप्त होंगे तब भी समझ सकेंगे तब ही समझ सकेंगे ज्ञानी में विषमता नहीं आ सकती इसलिए उसमें समत्व भाव रहता है